संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पांक के पांक ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी साझे में खेती होती थी कुछ लेन देन में भी साझा था एक को दूसरे पर अटल विश्वास था जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे उनमें न खाने पीने का व्यवहार था न धर्म का नाता केवल विचार मिलते थे मित्रता का मूल मंत्र भी यही है इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी खूब प्यालेट हुए, उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था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 अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना चाहिए की विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी विद्या उसके भाग्य में ही न थी तो कैसे आती मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायम न थे उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी उनके लिखे हुए रहननामे या पैनामे पर कचहरी का मुहर्र भी कदम न उठा सकता था हलके का डाकिया कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे अतव अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुमन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबकी आदर पात्र बने थे जुमन शेख की एक बूढ़ी खाला थी उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कित थी परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था जुमन ने लंबे चौड़े वादे करके वह वा मिल्कित अपने नाम लिखवा ली थी जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगे जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए अब बेचारी खालाजान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, दो तीन बीघे ले लिया है बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते कुछ दिन तो खालाजान ने सुना और सहा पर जब न सहा गया तब जुम्मन ऐसी शिकायत जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा कुछ दिन तक तो यू ही रोध होकर काम चलता रहा अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा बेटा तुम्हारी सास मेरा निर्वाह न होगा तुम मुझे रुपए दे दिया करो मैं अपना पका खा लूंगी जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया रुपए क्या यहाँ फलते है खाला ने नम्रता ऐसी कहा मुझे, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी, भी कि नहीं जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया तो कोई यह थोड़ी ही समझा था कि तू मौसल लड़कर आई हो? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी जुम्मन हसी जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है वह बोले हाँ जरूर पंचायत करो फैसला हो जाए मुझे भी यहाँ दिन रात की खटखट -खट पसंद नहीं पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था आसपास के गाँव में ऐसा, ऐसा कौन था उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो ऐसा, ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे ही नहीं इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गाँव में दौड़ती रही कमर छुप कमान हो गयी एक एक पग चलना दुभर था मगर बात आ पड़ी थी उसका निर्णय करना जरूरी था बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाये हो किसी ने तो यू ही ऊपरी मन से हाँ हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियाँ दी कहा कब्र में पाँव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन पर हवस नहीं मानती अब तुम्हें क्या चाहिए रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो तुम्हें अब खेती से क्या काम है कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला झुकी हुई कमर पोपला मुंह, सन के सफेद बाल इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आए ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उन्हें सांत्वना दी हो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 अलगू ने कहा यूँ आने को तो आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुँह न खोलूंगा खाला ने पूछा क्यों बेटा अब इसका क्या जवाब दू अपनी खुशी जुम्मन मेरा पुराना मित्र है उससे बिगाड़ नहीं कर सकता खाला ने कहा बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है फिर उसे कोई जीत नहीं सकता अलगू सवाल का कोई उत्तर न दे सका पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे क्या बिगाड़ के डर ऐसी ईमान की बात न कहोगे संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था उन्होंने पान इलायची हुक्के तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था हाँ वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उनका स्वागत करते थे जब सूर्य अस्त हो गया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 यह निर्णय करना असम्भव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे कोई आपस में गाली गलौच करते हुए और कोई रोते थे चारों तरफ ओलाहल मच रहा था गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे पंच लोग बैठ गए तो, तो बूढ़ी खाला, खाला ने उनसे विनती की पंचो आज, आज तीन साल हुए हैं मैंने, मैंने अपनी, अपनी सारी जायदाद, जायदाद अपने, अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी इसे आप लोग जानते, जानते ही होंगे जुम्मन ने मुझे ता हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया साल भर तो मैंने उसके साथ रोध होकर काटा पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा बेबस बेवा हूँ कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल लो उसी राह पर चलो अगर मुझमे कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊँगी रामधाम मिश्र जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था बोले जुम्मन मियाँ किसे पंच बचते हो अभी से इसका निपटारा कर लो फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेष कर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था जुम्मन बोले पंचों का हुक्म अल्लाह अल्ला का हुक्म है खाला जान जिसे चाहे उसे बदे मुझे, मुझे कोई उज्र नहीं खाला ने चिल्ला कर कहा अरे अल्लाह अल्ला के बंदे, बंदे पंचों पंचो का नाम, नाम क्यों नहीं बता देता कुछ मुझे भी तो, तो मालूम हो जुम्मन ने क्रोध से कहा इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ खाला तुम्हारी बन पड़ी है जिसे चाहो पंच बदो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 अलगू इस झमेरे में फंसना नहीं चाहते थे वे कन्नी काटने लगे बोले खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से काढ़ी दोस्ती है खाला ने गंभीर स्वर में कहा बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता पंच के दिल में खुदा बसता है पंचों के मुँह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ ऐसी निकलती है अलगू चौधरी सरपंच हुए रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत गुस्सा अलगू चौधरी बोले शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी है करो जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है अदेव शांत चित्त होकर बोले पंचो तीन साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी मैंने उन्हें ता हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था खुदा गवाह है आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है मगर औरतों में जरा अनबन रहती है उसमें मेरा क्या बस है खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है जायदाद जितनी है वह पंचो से छिपी नहीं उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र ही नहीं है नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता बस मुझे यही कहना है आईंदा पंचो का अख्तियार है जो फैसला चाहे करे अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था अत वह पूरा कानूनी आदमी था उसने जुम्मन से चिरा शुरू की एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुक्त हुए जाते थे जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है अभी यहाँ अलगू अल्ग, मेरे साथ बैठा, बैठा हुआ, हुआ कैसी कैसी, कैसी, कैसी बातें कर रहा था इतनी ही देर में ऐसी काया पलट, पलट हो गई, गई कि मेरी जड़ें खोदने पर, पर तुला हुआ है न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है क्या, क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया जुम्मन शेख पंचो ने इस मामले आरोप विचार किया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 जो अपने मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे इसे समय के हेरफेर के सिवा और क्या कहें जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पढ़ने पर धोखा दिया है ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है यही कलयुग की दोस्ती है अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता यह हैजा प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड हैं। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे वे कहते थे इसका नाम पंचायत है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया दोस्ती दोस्ती की जगह है किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती इस फैसले ने अलगू और जुमन के दोस्ती की जड़ें हिला दिया अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मारती है जुम्मन के चित्र में मित्र की कोटिलता आठों पहर खटका करती थी उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलू की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सिंगों वाले थे महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे देव योग ऐसी जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया जुम्मन ने दोस्तों से कहा यह दगाबाजी की सजा है इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक पद सब देखता है अलगू को संदेह हुआ की जुम्मन ने बैल को विश्व दिला दिया है चौधराइन ने भी जुम्मन आरोप ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया उसने कहा जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है चौधराइन और करीमन में इस विषय आरोप एक दिन खूब वाद विवाद हुआ दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी व्यंग वक्तोक्ति अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की उन्होंने अपनी पत्नी को डांट दपट समझा दिया वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण पूर्ण सोटे ऐसी किया अब अकेला बैल किस काम का उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर न मिला निदान यह सलाह ठहरी की इसे बेच डालना चाहिए गाँव में एक, एक समझू साहू थे वह इक्का गाड़ी हाँकते थे गाँव के गुड़ की लाद कर मंडी ले जाते मंडी से तेल नमक भर लाते और गाँव में बेचते इस बैल पर उनका मन लहराया उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके तीन खेप हो आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं बैल देखा गाड़ी में दौड़ाया बाल भौरी की पहचान कराई मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया एक महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा चौधरी को भी गरज थी ही घाटी की परवाह न की समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेत वह दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगे न चारे की फिक्र थी न पानी की बस खेपों ऐसी काम था मंडी, मंडी ले गए, ले गए। वहाँ, वहाँ कुछ, कुछ सूखा भूसा सामने, सामने डाल दिया, दिया। बेचारा जानवर अभी, अभी दम भी न लेने पाया था, था, था कि फिर जोत दिया अलगू चौधरी के, के घर था तो चैन की बंसी बचती थी बैलराम छठे छमाहे कभी पहली में जोते जाते थे खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे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 एक इक्के का यह जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था एक एक-एक पग चलना दुभर था, हड्डिया निकल आई थी पर था वह मार ही बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा दिन भर का थका हारा जानवर पैर न उठते थे पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे बस फिर क्या था बैल कलेजा तोड़ चला कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा, कि जरा दम ले लूं पर साहू जी को जल्दी, को जल्दी पहुंचने, पहुंचने की फिक्र थी अतएव उन्होंने, उन्होंने कई कोड़े बड़ी, बड़ी निर्दयता से फटकारे बैल ने एक बार, बार फिर, फिर जोर लगाया पर, पर अब की बात शक्ति ने जवाब दे दिया वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा साहू जी ने बहुत पीटा टांग पकड़कर खींचा नथुनों में लकड़ी ठूस दी पर कही मृतक भी उठ सकता है भला तब साहू जी को कुछ शक हुआ उन्होंने बैल को गौर से देखा खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे बहुत चीखे चिल्लाए पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह साझ होते ही बंद हो जाता है कोई नजर ना आया आसपास कोई गांव भी न था मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे अब तुझे मरना ही था तू घर पहुंचकर मरता ससुरा बीच रास्ते ही मैं मर गया अब गाड़ी कौन खींचे? इस तरह साहू जी खूब जले भूले कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे दो ढाई कमर में बंधे थे इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे अत छोड़कर जा भी नहीं सकते थे लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए वहीं रज जगा करने की ठानी चिलम पी गाया फिर हुक्का पिया इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे अपनी जान में तो वह जागते ही रहे पर पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारत है अफसोस में बेचारे ने सिर पिट लिया और पछाड़ खाने लगा प्रार्थना काल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआईन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गयी इस घटना को हुए कई महीने बीत गए अलगू जब अपने पैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआईन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते वाह यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गयी सत्यानाश हो गया इन्हें दामो की पड़ी है मुर्दा पैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं आंखों में धूल झोंक दी सत्यानाशी बैल गले बांध दिया हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया है हम भी पनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे पहले जाकर किसी गड्ढे में मुँह धो आओ तब दाम लेना न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ महीने भर के बदले दो महीना जोत लो और क्या लोगे चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी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 शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस घर से निकले वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा पंचायत कर लो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो साहू जी राजी हो गए अलगू ने भी हामी भर दी पंचायत की तैयारियां होने लगी दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी वही संध्या का समय था खेतों में कौए पंचायत कर रहे थे विवादग्रस्त विषय था यहाँ कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाली की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे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 पत्र संपादक अपनी शांत कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी ऐसी मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ कितनी विचारशील कितनी न्याय पारायण हो जाती है इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है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 अलगू चौधरी और समझू साहु पंचों ने तुम्हारे मामले पर, पर अच्छी, अच्छी तरह विचार किया समझू को उचित है कि बैल, बैल का पूरा दाम दे जिस, जिस वक्त, वक्त उन्होंने बैल, बैल लिया दिया, उसे कोई बीमारी न थी अगर, अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह न करते बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दानेचारी का कोई प्रबंध न किया गया रामधाम मिश्र बोले समझू ने बैल को जान मारा है अतएव उससे दंड लेना चाहिए जुम्मन बोले यह दूसरा सवाल है हमको इससे कोई मतलब नहीं झगड़ू साहू ने कहा समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए जुम्मन बोले यह अलगू चौधरी की इच्छा आरोप निर्भर है यहाँ रियायत करे तो उनकी भलमानस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 थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न किसी का दुश्मन है न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता आज मुझे विश्वास हो गया की पंच की जुबान ऐसी खुदा बोलता है अलगू रोने लगी इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया मित्रता की मुझाई हुई लता फिर हरी हो गई अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर वाचक स्वर भारती परिमल